मंत्र पाठ। ओम मंत्राठ सहनावतु सहनऊन सह वीर कर्वा वह तेजस्वधीत शांति है। शांति है। शांति, है। शांति है। सभी को सादर नमस्ते आइए आप सभी का जो है योग दर्शन के द्वितीय पाद साधन पाद में स्वागत है परमेश्वर की कृपा से हम द्वितीय पाद जो है साधन पाद उसके 24 सूत्र तक हमने पढ़ लिया था कि भाई जो आत्मा है आत्मा का जो शरीर के साथ बुद्धि के साथ जो संयोग होता है किस लिए होता है अर्थात हम सभी जितने आत्मा है हम सभी का हमारे जो अपना शरीर है अपनी जो बुद्धि है अपना जो मन है इसके साथ जो संयोग हुआ है क्यों हुआ है किस कारण से हुआ तो उसका उत्तर है कि इसका कारण अविद्या है अविद्या के कारण शरीर के साथ संयोग हुआ है इस पर चर्चा हमने पिछले बार कर दिया था अब आगे है उसके आगे अब तरनिका देखेंगे आप बता रहे हैं कि हेयम दुखम हे का मतलब क्या है जी दुखम पीछे पढ़ा दिया था हेयम दुखम अनागतम जो अनागत दुख है वो हे है तो हेयम दुखम और हेय कारणम हे का कारण दुख का कारण क्या है तो दृष्टि दृश्य संयोगो हेय हेतु दुख का जो कारण है आत्मा का शरीर के साथ संयुक्त हो जाना आत्मा शरीर के साथ जुड़ता है तभी दुख मिलता है दुख मिलता है सुख का भी कारण यही है जो पीछे आपको पढ़ाया हूँ बताया हूँ कि जब तक इस शरीर के साथ हमारा संयोग नहीं होगा तब तक जो है ना हम आत्मा का खुद को अपने आप में जान सकते हैं ना हमारा जो शरीर है जो संसार इसको जान सकते हैं परंतु उसके साथ साथ दुख जो भी मिलता है दुख का कारण तो दृष्टा और दृश्य का दृष्टा जो आत्मा और दृश्य जो शरीर उसके साथ मन इत्यादि उसके साथ जो संयोग है ये दुख का कारण है तो बोल रहे हैं हेयम दुखम हेय कारणम च संयोगाख्यम सम निमित्तम उक्तम बोल रहे हैं हेय दुख और हेय का जो कारण संयोग है उसका कारण सहित हमने बतला दिया है पर क्यों जो है संयोग का कारण क्या है वो संयोग होता उसका निमित्त क्या है तो वो अविद्या है यह हमने बता दिया अब अतः परम हानम वक्तव्यम इसके बाद अब हान को कहना चाहिए हान पर विचार करना चाहिए हान क्या चीज है क्योंकि इस योगदर्शन का जो उद्देश्य है हेय हेय हेतु हान हानोपाय, तो हान किसे कहते हैं हे का हेतु क्या है और वह जो हेय का जो हेतु है दुख का जो कारण है उस कारण का कारण क्या है दुख का कारण जो संयोग है उस संयोग का कारण क्या है यह सब बतला दिया गया अब जो अगले वाला पार्ट जो है कि हान और हानोपाय हान क्या है और सुख क्या है हान क्या है मोक्ष क्या है हान कहते मोक्ष को तो हान क्या है और हान का उपाय क्या है सरल भाषा में कहेंगे तो हान माने सुख और उस सुख का उपाय क्या है इस पर अब चर्चा कर रहे अतः परम हानम वक्तव्य इसके बाद जो है हान को कहना चाहिए हान पर विचार करना चाहिए तो उसके लिए महर्षि पतंजलि जी ने सूत्र लिखा कि तदभावात संयोगा भाव हानम तदृशे कल बोल रहे हैं कि तदा भावात तस्य तदभात मे तस्वीर सॉरी तस् अभाव तस्मत तदा भावात भावात् माने उस अविद्या विपर्य ज्ञान की जो वासना है इस पर हमने पिछले बार चर्चा ज्यादा किया था इस पर इसलिए उस पर नहीं करेंगे बस विपर्य ज्ञान हाँ थोड़ा सा पान मिलाई मैंने विपर्य ज्ञान की जो वासना है वो उसको कहते हैं तथ्य तो विपर्य ज्ञान की वासना के अभाव होने से अर्थात नोटे रूप में समझिए कि अविद्या के अज्ञानता जो है मिथ्या ज्ञान जो है आदर्शन जो है उसका अभाव होने से संयोग का अभाव हो जाता है जब ही हमारे अंदर से अज्ञानता समाप्त होगी जब तक अज्ञानता रहेगी तब तक हमारा शरीर के साथ मन के साथ संयोग होता रहेगा और जिस दिन अविद्या समाप्त हो जाएगी धन्यवाद जी जिस दिन अविद्या समाप्त हो जाएगी उस दिन संयोग समाप्त हो जाएगा और सीधे मोक्ष हो जाएगा तो यहां पर हान का मतलब क्या है हान का मतलब है कि अविद्या के अभाव होने से अविद्या के नष्ट होने से संयोग का जो अभाव होना होता है उसी का नाम हान है उसी को कहते हैं हान और तद दृश्य कैवल्यम और वही हान जो है दृश्य दिर्श, दृषि शक्ति जो है अर्थात दृष्टा जो है आत्मा जो है उसका कैवल्य है शरीर के साथ छूट जाना शरीर से ये स्थूल शरीर से तो यदि हम जब शरीर से निकलते हैं तो स्थूल शरीर से तो वैसे ही छूट जाते हैं परंतु मन से नहीं छूटते और फिर उसी के कारण कर्माशय इत्यादि है उसके कारण फिर अगला जन्म मिलता है तो यहां पर कारण कि संयोग का होना ही नहीं चाहे अगला जन्म हो अभी तो अब हो गया है अब अगला जन्म में भी संयोग का अभाव हो जाए उसी का नाम हान है तो यही करें कि अविद्या के नाश होने से अर्थात अविद्या के अभाव होने से संयोग का अभाव अर्थात बुद्धि और पुरुष का जो संयोग है और बुद्धि यहां पर उदाहरण उपलक्षण मात्र बोल रहा हूं और आगे वेद व्यास भी बोले हैं कि बुद्धि का मतलब है कि शरीर इत्यादि सब तो उस बुद्धि शरीर इत्यादि के साथ और आत्मा के बुद्धि शरीर इत्यादि के साथ आत्मा के संयोग का जो अभाव है वही हान है और यही हान जो है तद मने तद हानम वह जो हान है दृश्य दृषि का अर्थात दृष्टा जो जीवात्मा है जो हम लोग हैं इनका कैवल्य है तो हान का मतलब है कैवल्य उसमें केवल हो जाता है केवल रहता है शरीर इत्यादि नहीं रहता तो ये कहा तो अब इसका जो है व्यासभाष्य देखिए व्यासभाष्य सुनिए व्यास भाष्य कहते हैं तस् आदर्शन से बुद्धि पुरुष संयोगा भाव त्यंतिको बंधो परम पर जो है पदभाव की व्याख्या कर रहे इतने अंश का बोलने रहे की तस् तस्य मने तस् वह जो आदर्शन है वह जो अज्ञान है वह जो इग्नोरेंस है वह जो अविद्या है वह जो अविद्या की जो वासना है वह जो विपरीय ज्ञान की जो वासना है उस विपर्य ज्ञान की वासना के अभाव होने से अज्ञान के अभाव होने से बुद्धि और पुरुष के संयोग का जो अभाव है उसी की व्याख्या अगले शब्द में करें, उसी की व्याख्या उसी की व्याख्या अगले शब्द में कर रहे हैं कि आत्यंतिको बंधोपरमा माने आत्यंतिका माने पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से बंधन का हट जाना उपरम कहते हैं हटने को रुकने को तो पूर्ण रूप से बंधन का आत्यंतिका बंधोपरमा मैने बुद्धि पुरुष सहयोगा भाव का अर्थ है कि बुद्धि और पुरुष का अर्थ मन और पुरुष का आत्मा का और यहां पर मन बुद्धि जो है उपलक्षण है पूरे शरीर का तो इस शरीर का बुद्धि का पुरुष के साथ पूर्ण रूप से बंधन का हट जाना मैंने आत्यंतिक पूर्ण रूप से बंधन से हट जाना ये संयोगा भाव है यार एतद हानम और यही हान है इसी को ही हान कहते हैं और फिर आगे कैवल्यम और यह जो हान है दृषि का अर्थात जो दृष्टा है जो जीवात्मा है उसका कैवल्य है इसी को कैवल्य कहते हैं इसी का नाम मोक्ष है अब जो है और सरलता से समझाने का इसी बात को प्रयास कर रहे महर्षि बेदी बोलने के पुरुष और मिश्री मने पुरुष का मिश्री भाव न होना पुरुष का बुद्धि के साथ शरीर के साथ मिश्री भाव न होना मिश्री भाव न होना मतलब न मिलना न मिलना का मतलब यह है मिश्री भाव का ये नहीं समझ लीजिएगा कि जैसे पानी में चीनी को घोल देते हैं तो वो मिश्री भाव हो जाता है उस रूप में नहीं अर्थात यहाँ पर मिश्री भाव का मतलब है कि आत्मा के का शरीर के साथ जुड़ जाना मिलना संयुक्त होना ये तो पुरुष से अमिश्री भाव पुरुष का जो है अर्थात जीवात्मा का जो है इस जीवात्मा का मिश्री भाव न होना शरीर के साथ संयुक्त न होना उसी को और समझा रहे हैं दूसरी भाषा में पुनः असंयोगो गुण ही इत ये जो गुण है ये जो प्रकृति है सत रजस तमस और सतरजस तमस से बना हुआ जो ये शरीर है इसके साथ युक्त न होना असंयोग संयोग न होना यही हान है आगे फिर करें कि दुख कारण निवृत्त दुखोप रमो हानम बोलने कि दुख का जो कारण है दुख का कारण है संयोग पीछे पढ़ के आए हैं तो दुख का कारण है संयोग शरीर के साथ आत्मा का संयोग मन के साथ आत्मा का संयोग तो दुख के कारण जो है उसकी जब निवृत्ति हो जाएगी तो क्या होगा दुख का उपरम हो जाएगा दुख हट जाएगा दुख का नाश हो जाएगा और दुख का जो नाश हो गया वही हान है तो ये करें कि दुख कारण निवृत दुख के कारण के निवृत्ति होने पर हटने पर दुख का जो हट जाना है दुख का हट जाना हान है तो दुख का हट दुख जब हट जाता है तदा उस स्थिति में उस स्थिति में क्या होता है स्वरूप प्रतिष्ठ पुरुष तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम तो जो है दृष्टा का अपना जो स्वरूप है जो तीसरे सूत्र में बताया था कि योग के वृत्ति का निरोध करना योग है तो जब वह निरोध हो जाता है जब वह दुख का कारण जो है वह जब हट जाता है तो हट जाने के बाद कर, इस शरीर में तो वह अनुभव करता है वह इस शरीर में क्या बोलते जीवन मुक्त होता है पर परंतु तो शरीर से जब ही निकलता है तो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है और इस शरीर में रहते हुए भी जब व्यक्ति साधना के माध्यम से अपने शरीर से संयोग भाव को हटा देता है इस शरीर में रहते हुए इस इसी में पहुंच जाता है इस मेंटल स्टेट में तो दुख का उपन हो जाता है और फिर वह अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है नहीं तो वृत्ति सारुप्य में तरफ अन्य अवस्था में तो वह वृत्ति के अनुरूप ही होता है जैसा मन में विचार आया जैसी वृत्ति आई वैसे ही अपने सो, लग जाता है क्रोधी मोह तो दुख का उपरम्भ हुआ इसको दोनों तरीके से आप इसका इसकी व्याख्या कर सकते हैं तो जो है की दुख का दुख के जो कारण संयोग है जब वह हट गया तो दुख का उप्रम हो गया दुख हुआ नहीं जब वो कारण संयोग हट गया तो और जब संयोग हट गया तब जो है अपने स्वरूप आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उसमें प्रतिष्ठित हो गया यह पीछे कहा गया हुआ है पीछे कह दिया है तो इस प्रकार की बात है अब जो है आगे ये कैवल्य को इसको बता दें कि कैवल्य है हान ये है अवहान जो है वह जो कैवल्य है दुख का जो हटना है उसका दुख से हटने का उपाय क्या है किस उपाय से हम दुख से हट सकते हैं तो संयोग से हट सकते हैं तो से कह इति ये अवतरण का है महर्षि वेद्याजी कह रहे हैं कि भाई वो जो हान है जो अविद्या के नाश होने जो संयोग का जो अभाव है वो हान जो है तो सय, उस हान संयोग के अभाव का का उपाय क्या है किस उपाय से हम उस कैमल्य को प्राप्त कर सकते हैं किस उपाय से जो वो जो हान है उसको हम प्राप्त कर सकते उसका उपाय क्या है उसका मार्ग क्या है उपाय माने मार्ग उसका रास्ता क्या उसका उपाय क्या है तो उसके लिए छब्बीसवा सूत्र बता रहे हैं कि विवेक ख्या रिप्लवा हानोपाय बोल रहे कि विवेक ख्या ख्याति अविप्लवा हान उपाय बोल रहे की हान का जो रास्ता है हान का जो उपाय है अर्थात संयोग के अभाव का जो उपाय है कैबल्य का जो उपाय है दुख के उपरम का दुख के निवृत्ति का जो उपाय है वह विवेक ख्याति और वो भी कौन सी विवेक ख्याति उसमें विशेषण दिया अविप्लवा अविप्लवा विवेक ख्याप्ल इसका मतलब हुआ कि विवेक ख्याप्लवा भी होती है और विप्लवा भी होती है दो तरीके की होती है मने विवेक ख्याति विप्लव भी है और अविप्लब भी होती है ये नहीं समझना चाहिए कि विवेक ख्याति हो गया तो वो जो है कि सीधे जो है हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे या इस तरीके की बात ये इसमें जो महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं कि विवेक ख्याति अविप्लवा इससे पता चलता है कि विवेक ख्याति की स्थिति दो तरीके की एक अविप्लब है एक विप्लब है विप्ल अविप्लव कहते हैं विप्लव का मतलब वी माने विशेष प्रकार से अपलब कहते हैं प्लूंगत तो अर्थात च्युत हो जाना हट जाना माने अबिप अभिप्लव का उल्टा जो है मैंने चलायमान चलायमान होना ये विप्लब हो गया च्युत होना और अविप्लब का मतलब हुआ कि स्थिर स्थिति मैंने क्या बोलते हैं स्थिरता अविप्लब का मतलब है कि चलायमान न होना न डिगना इत्यादि न डग मगाना तो यहां पर हुआ कि अविप्लवा विवेक ख्याति अविप्लवा विवेक ख्याति जो अविप्लव विवेक ख्याति है जो स्थिर विवेक ख्याति है जो न डिगने वाली विवेक ख्याति है वह न डिगने वाली विवेक ख्याति हान का उपाय है अब आगे चलिए महर्षि वेद जी इसकी व्याख्या स्वयं कर रहा है महर्षि बेद व्यास कहते हैं कि सत्व पुरुषान्यता प्रत्ययो विवेक ख्या विवेक ख्या का मतलब क्या है विवेक ख्या का मतलब क्या है तो बोलते विवेक ख्याति का मतलब है कि सत्व और पुरुष के भेद का ज्ञान सत्व और पुरुषान्यता प्रत्यय विवेक ख्याति का मतलब होता है कि विवेक ख्याति मन ज्ञान विवेक ज्ञान माने क्या हुआ यहाँ पर विवेक ख्याति का मतलब क्या है यहां मोक्ष के प्रसंग में विवेक ख्याति का मतलब होता है कि सत्व माने बुद्धि और पुरुष माने आत्मा सत्व और पुरुष के भेद का जो ज्ञान है प्रत्यय माने ज्ञान अन्यता माने भेद तो सत्व और पुरुष के भेद का जो ज्ञान है जो ज्ञान है वह विवेक ख्या है जब हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि मैं और ये शरीर दोनों पृथक पृथक चीज है इसका जब बोध हो जाएगा तो उसका नाम विवेक ख्याति है तो सत्व पुरुषान्यता प्रत्ययो विवेक ख्याति सत्व और पुरुष के शरीर सत्व उपलक्षण है सत्व माने बुद्धि बुद्धि सबसे नजदीक है आत्मा के साथ क्योंकि आत्मा बुद्धि को ही देखता है तो इसीलिए सत्व का लिया जाता है तो सत्व और पुरुष शरीर और पुरुष के भेद का ज्ञान हो जाना जो ज्ञान है वह विवेक ख्याति है तो आचार्य जी बुद्धि बुद्धि जो है उसको शरीर भी मान मान लेना चाहिए बुद्धि भी तो शरीर का ही पार्ट है न हाँ जी अच्छा ठीक है बुद्धि तो बुद्धि तो शरीर का ही पार्ट है ना हाँ जी हाँ जी तो अब जैसे बुद्धि जो है शरीर का पार्ट है अब शरीर तीन प्रकार का है ना जी हाँ जी एक फूल शरीर है दूसरा सूक्ष्म शरीर है तीसरा कारण शरीर है हाँ. तो इस फूल शरीर जो है ये आपका जो सिर से लेकर के पैर तक का जितने किडनी पेनक्रिया लीवर स्कलटम इत्यादि जितने भी है मसल्स इत्यादि है सब जो है स्थूल शरीर है और जो महात है माने बुद्धि जो है अहंकार जो है सेंसेस जो है आ, क्या कहते हैं कि ये मन जो है ये सभी जो है सूक्ष्म शरीर है और सत्व रजस्तम जो प्रकृति जिससे दोनों बना है वह जो है कारण शरीर है तो बुद्धि जो है शरीर का ही पार्ट हो गया ना सूक्ष्म शरीर का पार्ट है वह शरीर इस स्थूल जब तक इस स्थल शरीर के साथ जुड़ा हुआ रहता तो उसका यह अंग होता है समझ गए जी समझ गया चारी। हाँ तो यहां पर उपलक्षण उपलक्षण का मतलब है उदाहरण उपलक्षण का मतलब क्या होता है जी उदाहरण उदाहरण एक उदाहरण दिया है कि सत्व क्योंकि तो यह सत्व भी तो प्रकृति का विकार है प्रकृति से बना और शरीर भी प्रकृति से बना हुआ है तो ये सत्व और पुरुष का जो भेद है शरीर और पुरुष सत्व को इसलिए लिया जाता है कि आत्मा के सबसे नजदीक वह सत्व ही है बुद्धि ही है यहा पर योग दर्शन में और सांख्य दर्शन में बुद्धि में मन में इसमें भेद नहीं किया इसमें भेद नहीं किया है सत्य मन मन में और इसमें ऐसा ही इसमें लगता है योग दर्शन के पढ़ने से चित्त को चित्त बुद्धि मन सब पर्याय बाची बांधते हैं अलग अलग है वो वेदांत दर्शन का विषय है यहां जो विषय है कि उस विषय को लेकर के यहां पर कर रहे हैं तो इसलिए सत्य का यहाँ पर जिक्र किया गया तो सत्य से नहीं समझना केवल सत्य सत्व से लेकर ले के सब शरीर इत्यादि सब सबके भेद का ज्ञान होना ही विवेक ख्याति है अब आगे कर रहे हैं कि सातु अनिवृत्त मिथ्या ज्ञाना प्लबते अर्थात कहने का अभिप्राय यह हुआ कि वह जो विवेक ख्याति है विवेक ख्याति जो है मिथ्या ज्ञान वाली जब होगी उस विवेक ख्याति में जब मिथ्या ज्ञान मिश्रित रहेगा तब वह वैसी विवेक ख्याति जो है चुत हो जाती है डगमगा जाती है अब यहाँ पर देखिए ये जो वाक्य लगा इससे क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि विवेक ख्याति मिथ्या ज्ञान से भी युक्त होती है और विवेक मिथ्या ज्ञान से उसका मतलब क्या हुआ जी यहाँ पर ये है दो स्तर हैं व्यक्ति साधना करते करते वृत्ति के माध्यम से वह रियलाइज कर लेता है कि मैं और शरीर अलग हूं मैं अलग हूँ शरीर अलग है वह वृत्ति के माध्यम से वृत्ति के माध्यम से जो वृत्ति का वृत्ति का जो स्तर है वृत्ति मैने ज्ञान वृत्ति मैने क्या है जी ज्ञान तो वह वृत्ति के स्तर जो है ज्ञान के स्तर में इतना वह उसमें घुल मिल जाता है इतना वह उसमें लग जाता है कि वह मेडिटेशन कर रहा है प्रारंभ में तो वृत्ति के आधार पर ही मेडिटेशन करना पड़ेगा बाद में अपसंप्रजा अप समाधि में जो है कि वह वृत्ति समाप्त हो जाती है वह तो फिर तो साक्षात संबंध होता है साक्षात वह अपने आपका ही दर्शन कर रहा होता है परमात्मा का दर्शन कर रहा होता है परंतु वृत्ति के माध्यम से वृत्ति के स्तर पर जो विवेक ख्याति होती है वह विवेक ख्याति मिथ्या ज्ञान से युक्त होती है क्यों क्योंकि मिथ्या ज्ञान का जो संस्कार है वह मिथ्या ज्ञान अविद्या जो है मिथ्या ज्ञान की जो वासना है वो अभी समाप्त नहीं हुई है वृत्ति के स्तर पर तो है परंतु मिथ्या ज्ञान के स्तर पर जो है वह मिथ्या ज्ञान के स्तर पर वह समाप्त नहीं हुई है मिथ्या ज्ञान संस्कार के रूप में वह रहती है चित्त के अंदर वासना के रूप में तो इसीलिए वहां विवेक ख्याति तो है परंतु वहां उसमें वो उस तरीके वाले वृत्ति के स्तर पर जब विवेक ख्याति होती है यह भी ध्यान रखना चाहिए बिना वृत्ति के स्तर पर बनाए हुए आगे हम नहीं जा सकते परंतु तो वृत्ति के स्तर वाले व्यक्ति भटक सकता है ऐसे आपको बहुत सारे साधक दिखेंगे कि पहले जो है वह साधना करते करते वो इस तरीके का यह हुआ परंतु तो अपने पथ को बदल लिया अपने रास्ते को बदल लिया तो इस तरीके का तो वो वृत्ति का असर होता है परंतु यहां पर जो ये कहा जा रहा है सातु अनिवृत्त मिथ्या ज्ञान माने जब मिथ्या ज्ञान जब निवृत्त नहीं होती है जिस विवेक्याति में ऐसे विवेक ख्याति ख्यापति ऐसे विवेक ख्याति अपने रास्ते से डगमगा जाती है पद हो जाती है च्युत हो जाती है समझ गए जी तो विवेक ख्याति का मतलब मोक्ष ही हुआ ना फिर नहीं नहीं विवेक ख्याति का मतलब मोक्ष नहीं हुआ विवेक ख्याति का मतलब हुआ कि सत्व और पुरुष के भेद का ज्ञान आत्मा पुरुष के भेद का ज्ञान तो आत्मा और पुरुष के भेद Tolkien का ज्ञान का उपाय है विवेक ख्याति वो yes. भेद का ज्ञान ही जो है विवेक ख्याति है और ये विवेक ख्याति मोक्ष का उपाय है विवेक hmm, ख्याति मोक्ष नहीं है विवेक ख्याति मोक्ष का उपाय है हान का उपाय है ठीक। हान की प्राप्ति का और वह विवेक ख्याति दो स्तर पे है एक वृत्ति के स्तर पर और एक मिथ्या ज्ञान के समाप्ति के स्तर पर समझ गया जी हाँ जी तो मने मानी बि, के स्तर पर जब विवेक ख्याति होती है तो वो विवेक ख्याति की संभावना है कि वह डिग जाए वह विवेक ख्याति हट जाए वो हमें जो ज्ञान हो रहा था कि मैं अलग हूँ शरीर अलग है ये जो ज्ञान हो रहा था ये समाप्त हो जाए संभावना होती है परंतु जब मिथ्या ज्ञान की जो वासना समाप्त कर दी जाती है दग्ध बीज कर दिया जाता है उस स्तर पर उस स्तर पर मैंने उस संस्कार के स्तर पर जो है मिथ्या ज्ञान के जो संस मिथ्या ज्ञान की समाप्ति जो है उस दग्ध बीज चला जब दिया जाता है उस स्तर पर जब विवेख्याति होती है तो वह फिर व्यक्ति डिगता नहीं है वह डगमगाता नहीं है और वह सीधे फिर जो है कि वह मोक्ष इत्यादि बने वो उपाय है उसे फिर वो आगे बढ़ता है तो इसी बात को कह रहे हैं कि सातु अनिवृत्त एक एक सेकंड स्वामी जी यहाँ पर इसका मतलब अभी तक संयोग बना हुआ है हाँ, जी जहां तक विवेक्याति की आप बात कर रहे हैं वृत्ति के साथ जब कर रहे हैं तो संयोग अभी तक बना हुआ है संयोग नहीं अभी तक समाप्त हुआ संयोग कैसे बना तो हुआ संयोग तो बना ही है हाँ। संयोग तो जब समाप्त होगा ना कि जब इस शरीर से निकल जाएगा और ये शरीर से तब तब निकलेगा ना कि जबकि मन जब ही शरीर से निकलेगा तो मन भी समाप्त हो जाएगा उस स्तर पे हाँ। जो असंप्रजात भाव बना है सिर्फ हाँ अभी तो भाव बना है हाँ ठीक है तो अभी वृत्ति के स्तर पर है और मिथ्या ज्ञान को भी अभी जो है मिथ्या ज्ञान को इस शरीर में ही तो जो है नष्ट करना होता है मिथ्या ज्ञान को जलाना पड़ता है ठीक उसी बात को आगे हैं। कि फिर मैं बता रहा हूं कि सातु अनिवृत्त मिथ्या ज्ञान प्लवते वह जो अनिवृत्त मिथ्या ज्ञान वाले हैं जिस विवेक ख्याति में से मिथ्या ज्ञान समाप्त नहीं हुई है ऐसे अर्थात वृत्ति के इसका मतलब हुआ कि वृत्ति के स्तर पर विचार के स्तर पर ज्ञान के स्तर पर जो हुई है सत और पुरुष के भेद का जो ज्ञान हुआ है, है इसमें संभावना है कि वह व्यक्ति उससे डगमगा जाए उससे हट जाए तो इसलिए प्लबते और आगे कह रहे हैं महर्षिवेद्याजी यदा मिथ्या ज्ञानम दग्ध बीज भावम बंध्य प्रसवम संपद्यते तदा विधूत क्लेश रजसः सत्वस्य परे वैशारद्ये परशी वशिकार संज्ञाया वर्तमानस्य विवेक प्रत्यय प्रवाहो निर्मलो करें कि जब मिथ्या ज्ञान दग्ध बीज भावम जब मिथ्या ज्ञान दग्ध बीज के समान हो जाता है दग्ध बीज वाला भाव वाला हो जाता है अर्थात तो दग्ध बीज का मतलब हुआ कि जैसे बीज है गेहूं ले लीजिए गेहूं का बीज चना का बीज कोई भी, भी बीज ले लीजिए और बीज को आप भून दीजिए जैसे कि आप जाएंगे इंडियन स्टोर में जाएंगे तो आपको भुना हुआ चना मिलता है आप भुने हुए चने को जो है आप लेंगे और उसको आप जो है मिट्टी में डालेंगे क्या वह उत्पन्न करने में समर्थ होगा उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होगा तो बोल रहे हैं कि जैसे बीज को जला दिया जाता है ऐसे ही जब साधना के माध्यम से साधना करते करते करते जब उस मिथ्या ज्ञान को जला दिया जाता है बोल रहे यथा मिथ्या ज्ञानम दग्ध बीज भावम और उसी को और आगे खोल रहे हैं कि बंध्य प्रसवम प्रसव कहते हैं उत्पत्ति पत्त, उत को प्रसव माने उत्पत्ति तो प्रसव के प्रति जब बंध्य हो जाता है अर्थात जब मिथ्या ज्ञान जब जला दिया गया अर्थात यह हुआ कि प्रसव जो उत्पत्ति जो है उसके मिथ्या ज्ञान की जो उत्पत्ति है उसके प्रति जब बंध्य हो जाता है बंध माने बाझपना आ जाती है जैसे बांझ जो होता है जो संतान देने में समर्थ नहीं है पुरुष या स्त्री वो बंध्य हुआ तो ऐसे ही जब मिथ्या ज्ञान को दग्ध बीज कर दिया जाता है तो दग्ध बीज के सदृश मिथ्याज्ञान, जो कि मन प्रसव के प्रति बंध्य भाव जब हो जाता है प्रसव के प्रति जब बंध्य हो जाता है जो पुनः उत्पन्न होने में असमर्थ हो जाता है तदा तब जो है तब क्या है तब विधूत क्लेश रज सत्वस्य बोल रहे हैं कि क्लेश के जो रज है क्लेश के जो धूल है रज मने हुआ धूल कण तो क्लेश के जो कण हैं क्लेश के जो धूल है उस क्लेश के धूल मन विधूत हटे हुए क्लेशों के धूल वाले जो सत्व है अर्थात ऐसा सत्व ऐसी बुद्धि जिसके अंदर से क्लेश के जो धूल मात्र है कण मात्र है वो भी समाप्त हो गया विधूत हो गया है वह अभी हट गया है उस भी जो उड़ गया है समाप्त हो गया है तो ये बोल रहे हैं कि विधूत क्लेश रजस विधूत क्लेश रजस विधूत हो गया है क्लेश के रज जिसमें या जिससे जिससे क्लेशों के जो कण हैं जो धूली है वो समाप्त हो गए हैं हट गए हट गए हैं ऐसे बुद्धि के ऐसी बुद्धि जब क्लेशों के धूल समाप्त हो जाते हैं ऐसे अविद्या, अविद्यामिता राग द्वेष, अभिनिवेश, ये जो क्लेश है पांच प्रकार के जो क्लेश है अविद्यामिता राग द्वेष, अभिनिवेश क्लेश उन क्लेशों के कुछ कण भी अर्थात यदि इसको थोड़ा और विद्वान की भाषा में कहे तो शंका पंक कलंक कलेश मात्र भी जब नहीं रहता है बुद्धि के अंदर तो ऐसे ऐसे जो सत्व है ऐसे सत्व के ऐसे बुद्धि के परे वैसारध्य मने परे वैसारध्य कौन बैसारध्य वैसारध्य कुशलता को एक्सपर्ट एक्सपर्टीज जिसको कहते हैं वैसारध्य और परे मने उत्तम अंतिम अंत वाले जो कुशलता अंतिम वाले जो कुशलता अब जो है ऐसी कुशलता उस बुद्धि में आ गई है उसके अंदर से विद्या समाप्त हो गया जिसके कारण ऐसी कुशलता आ गई है कि अब जो है अगला अब आगे जन्म नहीं मिलेगा तो ऐसे विधुत क्लेश जो विधुत क्लेश क्लेश रूपी रज से रहित जो बुद्धि है उसके परे वैशारद्य मने अंत वालाज अंत वाली जो कुशलता के होने पर श्रेष्ठ कुशलता के होने पर उत्तम कुशलता के होने पर परस्याम वशी कार संज्ञाया जो पर मन श्रेष्ठ ऊंची वशीकार जो संज्ञा है अर्थात जिस वह वैसी बुद्धि हर चीज को अपने बस में कर लेता है तो वह सभी इंद्रियां उसके बस में आ जाती है तो परस्याम वशीकार संज्ञायाम अर्थात मैने अत्यंत ऊंची वशीकार संज्ञा संज्ञा में वर्तमान जो बुद्धि है ऐसी मन एकदम श्रेष्ठ वसीकार संज्ञा में वर्तमान बुद्धि वो हर चीज उसके अधिकार में हो गया है उसको वशी संज्ञा जो है उससे भी आगे पर वैराग्य भी हो गया वशीकार का मतलब यहां पर यह भी कर सकते हैं कि वशीकार संज्ञा वैराग्य दो प्रकार का पर वैराग और अपर वैराग्य तो पर वैराग्य श्रेष्ठ हुआ उसके अपेक्षा अपर वैराग्य जिसको वसीकार संज्ञा वैराग परंतु यहां पर, तो पर वशीकार संज्ञा वैराग्य नहीं यह पर वैराग की बात कर रहे हैं तो श्रेष्ठ वशीकार संज्ञा संज्ञा में वर्तमान जो है उस वैराग्य में वर्तमान जो बुद्धि है उस बुद्धि के विवेक का जो ज्ञान विवेक ज्ञान का जो प्रवाह है विवेक ज्ञान का जो प्रवाह है सत्तपुरुष के भेद का जो प्रवाह है वह निर्मल होता है पवित्र हो जाता है और वही अविप्लब उसी को अविप्लब कहते हैं जो कभी डिग नहीं सकता अब तो वही अविप्लब विवेक ख्याति जो है मोक्ष का उपाय है हान का उपाय है बोलते विवेक सा ख्याति सावेक उपाय है। बोल रहे वही जो वह जो विवेक ख्याति अविप्लव जो विवेक ख्याति है कभी न डिगने वाला कभी न हटने वाला जो विवेक ख्याति है वह हान का उपाय है और आगे करे तत्मिथ्यानस्य दग्ध बीज भावोपगम पुनस्त अप्रसव इत मोक्ष मार्गो हानस्य उपाय बोल रहे मिथ्या ज्ञान जो दग्ध बीज भावों को प्राप्त हुए जो मिथ्या ज्ञान है उस मिथ्या ज्ञान का मैंने मिथ्या ज्ञान का दग्ध जो, जो मान बीज भावोपगम दग्ध बीज मिथ्या ज्ञान के दग्ध बीज के प्राप्त हुए और पुनः पुनः मैनेसव और पुनः उसकी उत्पत्ति नहीं होती है मैंने उस मिथ्या ज्ञान की जो है उसके पश्चात क्या होता है मिथ्या जो ज्ञान है जो अविद्या है उस मिथ्या ज्ञान के दग्ध बीज भाव की प्राप्ति होती है दग्ध बीज की अवस्था होती है और मिथ्या ज्ञान से दग्ध बीज भावों और पुनः अप्रस्प और पुनः उसकी उत्पत्ति नहीं होती उस मिथ्या ज्ञान का जो संस्कार है उसकी उत्पत्ति नहीं होती और यह जो है मोक्षस्य मार्गो यह जो है मोक्ष का मार्ग है और मार्ग का मतलब हानस्य उपाय यही हान का उपाय तो मोक्ष और हान पर्यायवाची है इसलिए मोक्षस्य के ही आगे व्याख्या कर दिए हान हानोपाय यही हान का उपाय है ऐसा इन्होंने कहा डॉक्टर समझ में आ गया हाँ जी आ गया इस पे आप लोग किसी को कोई शंका है पहले मैं रुक जाइए मैं अपने गुरुकुल में पूछ लेता हूँ जी आपको कोई शंका है समझ में आ गया हाँ जी समझ में आ गया इस बार तो समझ में आ गया इसमें इस एक व्याख्या डॉक्टर साहब आप आप तो तो मैं अपने गुरुकुल में पूछा उसके बाद आप लोगों से पूछा नहीं पहले गुरुकुल ऐसी पूछ लीजिए समझ में आ गया कोई शंका तो नहीं है कोई ऐसी तो नहीं की कोई पंक्ति लगी नहीं हो अच्छा चलिए अब आप लोग बोलिए आप क्या बोले डॉक्टर साहब नहीं मैं एक प्रश्न ये पूछने लगा था ये सबके लिए लाभकारी होगा मेरा विचार में कि साधारण व्यक्ति जब मरता है अपने साथ लेके जाता है बुद्धि और इंद्रियों के जो इंद्रियां इंद्रियां इंद्रिया, गोलक की टाइप की आंख नहीं मतलब जो उस इंद्रियों की जो अंदर की है जो इंद्रिया है साथ जाती है उससे तो उसका जोड़ तो यही की उस जोड़ को भी अलग हो जाएगा इस स्थिति में सब कुछ अलग हो जाएगा फिर हाँ जी, जी जी जब ही जब ही पीछे आपने पीछे पढ़ा भी है कि जब जब ही अभी तो जब तक व्यक्ति संयुक्त होगा जन्म लेता रहेगा तब तक तो उसके असू तो जाएगा ही जाएगा जब शरीर भी नष्ट हो जाएगा उसके लिए योग्यता बनानी पड़ेगी ना हाँ जी विवेक ख्याति अभिप्लब विवेक ख्याति में वैसा रद्द करना उसमें एक्सपर्टीज करना पड़ेगा उसमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा हाँ जी तो उसमें जब एक्सपर्ट होगा तब ही जो है वो मिथ्या ज्ञान का जो संस्कार है वो समाप्त होगा और सब समाप्त होगा तो फिर आगे मोक्ष की प्राप्ति होगी तो फिर अगला जन्म जो होगा ही नहीं उस मिथ्या ज्ञान जला हुआ मिथ्या ज्ञान तो रहेगा चित्त के अंदर वो तो तब तक रहेगा जब तक कि चित्त समाप्त नहीं होता है इसलिए ते प्रति प्रसव या सूक्ष्म वो हम यदि साधना करते करते करते मिथ्या ज्ञान के संस्कार को जला भी दिया इसका मतलब ये नहीं है कि मिथ्या ज्ञान का संस्कार जला तो जला हुआ ज्ञान चित्त में नहीं है चित्त में तो है ही वो तो तब तक नहीं आएगा जब तक की चित्त समाप्त ना हो तो अगला जन्म जो अगला जब जब इस शरीर से निकलेगा तो अगला जन्म नहीं होगा तो चित्त भी समाप्त हो जैसे शरीर यहीं पर जल जाता है वह चित्त भी यहीं पर समाप्त हो जाएगा उसके साथ वह मिथ्या ज्ञान भी समाप्त हो जाएगी और उसके पश्चात जो है क्लेश भी समाप्त हो जाएगा और फिर जो है वह मोक्ष में चला जाएगा ये किसी को कोई शंकार नताशा जी आपको कोई शंकार चलिए जी तो मंत्र पाठ करते हैं समय तो हो ही गया ना तक हो गया हो गया बस तो नहीं से ज्यादा नहीं ओम पूर्ण पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्नम ओम शांति शांति शांति चलिए सभी को साधारण नमस्ते आपका बहुत धन्यवाद नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते अगले शनिवार को हाँ जी अगले शनिवार नमस्ते